नमो नमः मामा नामा राग अहां पोट्लन नगरे वसामी अल्थ्या अंतर राष्ट्रिया मात्रु ब्राष दिनम अस्ति मामा मात्रु बाष तेलुगू अहां रहे प्रति Mátrubāśayām vadāmi. Anu prati roju telugu lom mátlárd tanu. Vayam apē grhe prati dēnam mátrubāśayām vadāmaḥ. Uttamam bavati.